उस समय सब लोग बड़े सोच में पड़ गए ये तो आप शकुन है कि हम तो इस युद्ध के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर छींक आ गई तो उस समय एक बूढ़े ने कहा कि छींक दाईं और आई है बाईं ओर नहीं आई है यानी कि दाईं ओर छींक आने का अर्थ ये है कि हमें शुभ संकेत मिल रहा है कि भरत जो है भरत वो लड़ने के लिए नहीं आया वो प्रभु रामचंद्र जी को पुनः अयोध्या लुटाने के लिए आया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 आपके बड़े भैया राम जी के घनिष्ठ मित्र हैं गे ये सुनते ही भरत जी दौड़े और निषाद राज को अपने गले से लगा लिया फिर वहीं श्रृंगेपुर में रात बिताई तो हुआ ये था कि भरत जी महाराज जी ने निषाद राज से कहा कि मेरे प्रभु कहाँ ठहरे रहते हैं? तो उस समय निषाद राजी ने कहा कि भरत ये जो तुम ये शीशम का वृक्ष देख रहे हैं यही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 मुझे राम जी प्राप्त हो जाए गंगा जी से प्रार्थना करी हे मां गंगा आप भी हमारी वंश की कन्या हो क्योंकि हमारी वंश के पूर्वज भागीरथ जी के द्वारा आप आई हो, मैं आपसे भी भीख मांगता हूं कि मेरी राम में रुचि हो जाए और अंत में कहा हे मां सरस्वती आप भी तो हमारी कुल की हो क्योंकि हमारे गुरुदेव विशेष ऋषि आप विशेष ऋषि की मैया हो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी राम के अंदर रुचि हो जाए मुझे उनकी प्राप्ति हो जाए इस तरह से भरतवाज ऋषि के आश्रम से जब भरत जी आगे बढ़े तो उस समय माताओं को गुरुजनों को तो नीचे ही रख दिया था तो भरत जी जब आगे बढ़ने लगे तो उस समय की घटना है कि सीता मैया को सपना आया और सपने में सीता मैया ने क्या देखा कि भरत जी महाराज आए हैं मेरे देवर पर उन्हें दुख इस बात का हुआ कि माताएं भी आई पर माताओं ने जो सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं उस समय जब सपना राम जी को सुनाया बोले सपना तो बहुत अच्छा है लेकिन जो तुमने जो सफेद वस्त्र धारण किए माताओं को दिखाया ये कुछ अब शकून सा लग रहा है इस तरह से लक्ष्मण जी ने जब देखा कि हमारे ही राज्य के ध्वजा में दिखलाई दे रही है तो देखा तो इनके भाई भरत जी आ गए तो इन्होंने मन में बहुत गलत विचार किया कि ये कि ये आपको भैया मारने के लिए आए उस समय राम जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि भरत पहले हमें लक्ष्मण पहले मिलना तो चाहिए देखना तो चाहिए उसका स्वभाव क्या है किस भाव से वो आया है इस तरह से जो है नीचे से निषाद ने कहा कि वो जो आप ऊपर देख रहे हो पहाड़ की चोटी वहीं पर प्रभु विराजमान है तो उस समय भरत जी महाराज जी दंडवट करते हुए जा रहे थे और फिर आगे चलकर जो है राम भरत मिलन हुआ उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने अपने भक्त भरत जी को देखा भावुकता में चले गए भरत महाराज जी भी में चले गए लक्ष्मण जी भी भावुकता में चले गए शत्रुघ्न जी भी भावकता में चले गए माँ सीता भी भावुकता में चले गई पर श्री निषादराज जी होशियार थे बोले सब डूबने वाले हो तो कीवर का काम क्या है बचा लेना उस समय निषाज राज जी ने कहा आप क्या भावुकता में ही रहोगे नीचे माताएं हैं गुरुजन हैं उसके बाद जो हैं वो भाव थोड़ा छूटा और उसके बाद माताएं गुरुजन भी ऊपर आए उस समय प्रभु रामचंद्र जी सबसे एक समय सबसे मिले उस समय मानो प्रभु ने अनेकों रूप धारण के लिए और वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता की कई को एकांत में अपना चतुर्भुज रूप दर्शन करवाया और आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे कार्य के लिए ये तुमने किया हैगा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी तो इस प्रकार से भरत जी महाराज ने कहा प्रभु हमारे सत्य सनातन धर्म के अनुसार बड़ा पुत्र ही पिता की गति का अधिकार होता है अधिकार तो आपका है आप चलिए राम जी ने कहा देखो मुझे अभी अपने वजन को पूर्ण करना में चौदह साल बाद ही लौटूंगा तो उस समय भरत जी महाराज ने ने कह दिया ठीक है जब तक आप नहीं आओगे तो आपकी चुनपादी का ही राजगति पर बैठेगी और श्री भरत जी महाराज जी ने भी संकल्प ले लिया प्रभु अगर चौदह वर्ष में आप नहीं आए तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा अग्नि में खुद जाऊंगा इस तरह से श्री भरत जी महाराज जी ने प्रभु को नमन किया भगवान की क्षरण पातिका माथे पर रखी और अब प्रभु जो है भरत जी महाराज अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और अयोध्या में जाकर भरत जी महाराज जी ने भगवान की क्षण पातिका को जो है वो भगवान श्री राम जी का जो हासन था उसके ऊपर रख दिया है और भरत जी महाराज जी भी संन्यास लेकर वहीं अयोध्या में नंदी ग्राम है पर वो सन्यास लेकर बैठ गए तो शत्रुगणति राज का सब संभालते थे अब भगवान ने सोचा कि यहां पर तो सबका ही आना जाना लग गया है तो भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की यात्रा की तरफ जा रहे हैं चित्रकूट से आगे यात्रा करते हैं उस समय जब चित्रकूट कर चित्रकूट को छोड़कर भगवान आगे जाने लगे हैं तो बड़ी सुंदर वहां पर बाग बगीचा देखी भगवान ने तो सोचा आज अपनी पत्नी को सजाते अपने हाथों से फूल तो तोड़कर आज अपनी पत्नी को सजा सजा रहे थे उस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने देख लिया जयंत कहता ये कैसा भगवान है ये तो कोई लम्पट पुष्ट लगता है का चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए उस समय श्री रामचंद्र जी को उस मन में निंद्रा आई अपनी प्रिय पत्नी सीता जी की जंगा पर सर रखकर भगवान सो गए इंद्रपुत्र जयंत जयंत आया और उसने कौवे के रूप में सीता मैया जी के पग पर जोर से काटा हाय राम के घर जब चिल्लाई उस समय भगवान ने जब अपनी पत्नी के पग पर देखा रथ बहता तो उस समय भगवान ने देखा रे ये तो इंद्रपुत्र जयंत का किया कराएगा मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है तो भगवान ने एक तिंका लिया तिंके का ही रामवाण बना दिया और उस तिंके को पीछे लगा दिया मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि, कि मच्छर को बंदूक से मारना बेवकूफी बताया गया और राम में कितनी शक्ति है कितने लोक में इस जयंत को किसने पनानी थी यहाँ तक इसके पिताजी ने भी इसे भगा दिया था उस समय ये बेचारा परेशान अटपट आता हुआ भागा भागा देव ऋषि जी की शरणागति में आ गया देव ऋषि जी एक परम वैष्णव है और वैष्णव कौन है जो सब पर कृपा करने वाले हैं ये देव ऋषि जी ने कहा कि जिनके जरणों में अपराध किया है वही चला जा वही इसे शांत करेंगे तो उस समय जयंत ने कहा मैं कौन सा मुख लेकर जाऊं तो देव नारद जी ने कहा चले जाना और भगवान के चरणों में जाकर कहते ना प्रभु मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था पर मैंने देख लिया जिसे आप टेढ़ी नजर करके देख ले उसे कोई त्रिलोक में पना देने वाला नहीं है तो मैंने आपका प्रभाव देख लिया अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ तो इस प्र इस प्रकार से जैन उड़ता, उड़ता उड़ता आया सर की जगह राम के चरणों में पूँच रखने लगा जिन सीता मैया जी के चरणों में इसने अपराध किया था वही सीता मैया इसे घुमाती है और कहती मूर्ख चरणों में माथे को रख पूछ को नहीं इस तरह से जो है राम जी के चरणों में जयंत आ गया तो भगवान ने कहा देखो अब मेरा अस्त्र जो कभी जाया नहीं जाता अब तो तुम्हारे किसी अंग में लगाना तो पड़ेगा तो उस समय राम जी ने जयंत की एक आँख को फोड़ दिया अब भगवान ने विचार किया जयंत ने अपराध किया और सीता जी ने इसे क्षमा कर दिया अभी तो मुझे कई राक्षसों को मारना यह तो क्या सबके लिए मुझे क्षमा याचना करवा कि तो इसे भेजना चाहिए उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्नि का आह्वान किया और अग्निदेव को कहा कि मेरी मेरी प्रिय पत्नी सीता जी को आप अपने पास रखी तो उस समय अग्निदेव की जो पत्नी थी उन्होंने सीता मैया को पकड़ा और अग्नि में लेकर चले गए अग्निलोक में अब यहाँ पर जो सीता थी वो थी छाया रूपी सीता कौन तो सी सीता थी है? छाया सीता थी है। संत कालिदास जी कहते हैं दक्षिण भारत के संत हैं ऐसा भी बताते हैं कि सीता मैया को राम जी ने क्रोध में जगा दी थी, थी उनके क्रोध के अंदर सीता जी विराजमान हो गई थी काली के रूप के अंदर ऐसा भी हमें रामायण के अंदर वर्णन मिलता है कि वही सीता मैया काली रूप धारण कर राम जी के क्रोध में चली गई थी क्योंकि राम जी को तो कभी ऐसा होता ही नहीं था ऐसा भी बताते हैं तो असली सीता है वो अग्निदेव के पास चले गए अग्निदेव के साथ ये कौन सी सीता थी ये छाया रूपी सीता थी इस तरह से भगवान आगे बढ़े और अत्रिमुनि के आश्रम पर भगवान चले जब भगवान अत्रि मुनि के आश्रम पर चले तो उस समय दोनों दंपति अत्रि ऋषि और माता अनुसूर्या ने भगवान का स्वागत किया भगवान उनके उनके आश्रम में गए उस समय माता ए, माता अनुसूर्या ने सुंदर जो है सीता मैया को ज्ञान का उपदेश दिया उपदेश में ये कहा कि देखो अगर पति बूढ़ा हो जाए लाचार हो जाए पगला हो जाए रोगी हो जाए तो भी पत्नी को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए दिव्य वस्त्र दिए और ढेर सारा आशीर्वाद दिया इस तरह से भगवान अत्र ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े तो आगे एक दैत्य था एक राक्षस था जिसका नाम था विराध उस समय विराट की लीला को श्री रामचंद्र जी ने समाप्त कर दिया और विराट को परम गति की प्राप्ति हो गई बुलभक्त वस्ल भगवान की अब राम जी आगे बढ़े तो आगे भगवान गए शर्भुंग मुनि के आश्रम पर उस समय शर्भंग मुनि ने मुनि को देवरी देवराज इंद्र लेने के लिए आए थे पर शर्भंग मुनि जो है उनके संग नहीं गए उन्हें विदा कर दिया इस तरह से प्रभु रामचर जी अपनी पत्नी अपने भैया संग मुनि के आश्रम पर गए मुनि ने भगवान को नमन किया खूब भगवान की स्तुति की और उस समय बड़ी दिव्य चर्चा हुई और शर्म शर्मभंग मुनि ने जो इनके चार बटू थे जो छोटे बच्चे थे चार बटु, बोले ब्राह्मण मानो तो साक्षात वेद थे वो रग सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद वो भगवान की सेवा में दे दिए और भगवान को देखते ही देखते परम धाम की प्राप्ति कर ली बोलो भक्त बुलभक्त भगवान की जय इस तरह जब भगवान शर्भंग मुनि के आश्रम से आगे बढ़े तो वहीं भगवान ने देखा विशाल सफेद पर्वत पूछ लिया ऋषियों से भाई कैसा सफेद पर्वत है तो ऋषियों ने कहा महाराज ये ऋषियों की हड्डियों का पर्वत बना है क्योंकि एक समय ये सब ऋषि जो थे रावण के खिलाफ धरना दे रहे थे तो रावण अपने विमान से जा रहे थे तो सारंग से पूछ लिया भाई सारंग ही कैसी भीड़ ऋषियों की लगी हुई इस पर्वत पर बोले महाराज ये आपके विरोध में धरना दे रहे हैं बोले आग लगा दो सबको तो उसी पर्वत पर सब ऋषियों को आग लगा दी इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुना और अपनी भुजाओं को आकाश में उठाकर भगवान राम ने कहा कि अब मैं इस वन को इन राक्षसों से शून्य कर दूंगा इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े और श्रुति मुनि के आश्रम पर गए तो श्रुति जी महाराज तो समाधि लगाए बैठे थे राम भगवान ने बहुत पुकारा पर श्रुति जी की आँख खुलती रही थी क्योंकि वो तो धनुष बांध लिए भगवान को भीतर दर्शन कर रहे थे तो भगवान समझ गए कि जिन्हें भीतर आनंद आ रहा है वो बाहर कैसे आनंद लेगा तो भगवान ने क्या किया कि जो दो पुरुषोत्तम ये दो हाथ वाले भगवान के रूप को क्या कहते हैं पुरुषोत्तम तो दो हाथ वाले रूप का जो दर्शन कर रहे थे श्रुति शरण जी भगवान ने चार हाथ लगा दिए श्रुति शरण जी महाराज अटपटा कर आँख और उस समय जिनका भीतर दर्शन कर रहे थे वे बारी विराजमान है उस वक्त जो है भगवान राम ने श्रुति क्षण जी से कहा क्या हमसे आशीर्वाद मांग लीजिए कुछ बार मांगिए श्रुति शरण जी ने कहा प्रभु मुझे तो कोई कामना नहीं है आपकी जो इच्छा हो आप वरदान दे दीजिए अब भगवान ने श्रुति क्षण को अपनी भक्ति का वरदान दे दिया अब श्रुति शन जी कहा कि प्रभु अब मेरी इच्छा कुछ वरदान की तो भगवान ने कहा पहले तो तुमने कहा हमें कोई कामना नहीं है जो आपकी इच्छा सो आप दे दो तो अब क्या कामना हुई तो उस समय श्रुति शन जी महाराज जी ने कहा वो वरदान यह अस अभिमान जाए जनी भोरे में सेवक वक रघुपति पति मुहो मुझे सदैव अभिमान बना रहे हैं। कि मैं राम जी का सेवक हूँ और राम जी मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भगवान हैं ये गर्व मुझे हमेशा बना रहे हैं। और प्रभु मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप जानकी सहित लक्ष्मण सहित सदैव मेरी दिव्य भक्ति की धनुष बाण लिए रक्षा करते रहे ताकि कोई कभी बांधा ना आए इस तरह भगवान ने श्रुति शरण जी के आश्रम पर नौ वर्ष भगवान ने वहाँ बिताए थे इसके बाद अब भगवान ने कहा अच्छा श्रुति शरण जी हम तो आगे चलते हैंगे बोलते प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं आप बोले अब आप जो है हम अगस्त बाबा ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं और अगस्त बाबा जो थे वो श्रुति शरण जी के गुरुदेव थे तो श्रुति जी ने कहा अच्छा तो आप गुरुदेव के आश्रम पर जा रहे बोले जी हाँ चलो हम हम भी वहीं जा रहे हम भी चलते साथ ही तो रास्ते में आपसे बातचीत भी चल, चलते करते चलेंगे आपका मार्ग भी सुलभ हो जाएगा और गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे हुआ यह था कि श्रुति जी बड़े गरीब थे अगस्त्य बाबा से इन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था तो उस वक्त हुआ ये कि जब विद्या विद्यापूर्ण हो गई तो श्रुति जी ने कहा गुरुदेव में आपको कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम बड़े अकीमचन हो गरीब ब्राह्मण हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे गुरु दक्षिणा की ये तो जिद पर ही अड़ गया बोले हम तो जो है वो आपको देख कर ही रहेंगे अब तो अगस्त बाबा ने कहा मूर्ख मैं तुझे हकीमचंद समझ रहा हूँ गरीब समझ रहा हूँ मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तू जिद पर अड़ गया तो जा मुझे वो अपना परमात्मा भी ला कर दे गुरु दक्षिणा के अंदर तब मुझे अपना मुँह दिखाना तो ये है श्री श्रुति जी महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसी तरह से एक एक प्रश्न आता है प्रसंग महाभारत का इसी तरह से एक ब्राह्मण देव थे उन्होंने अपने गुरुदेव से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया तो जब उसकी उसकी विद्या पूर्ण हो गई तो बोले गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव ने कहा तुम बड़े अकीमचन हो गरीब हो मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए ब्राह्मण ने हटकर लिया हम तो दे कर रहेंगे। उस समय गुरुदेव ने कह जाए एक हजार सोने की मुद्राएं लेकर आ गुरुदेव को चेह लेने का लेकर आएंगे हम तो उस समय रघु महाराज का राज्य था तो ब्राह्मण देव किसके पास चले गए राजा रघु के पास रघु महाराज से प्रार्थना करी के महाराज मैं आपके शरणागति में आया हूँ बड़ी आशा लेकर मुझे अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में एक हज़ार सोने की मुद्राएं देनी है तो आप कुछ कीजिए अब रघु महाराज बड़े चिंता मगन क्योंकि रघु महाराज जी ने दान पुण्य कर कर उनका भी खजाना खाली हो गया था अब क्या करें रघु महाराज ने अतिथि भवन में ब्राह्मण देव को बिठा दी आप चिंता न करो आपको सोने की मुद्राएँ मिलेगी तो रघु महाराज जी ने कुबेर के यहाँ एक बाण मार दिया और चनौती का बाण था उसमें लिखा था कि तुम मुझे सोने की मुद्राएं दो वरना मैं कल तुम्हारे राज्य में रात्रि में चढ़ाई कर दूंगा कुबेर घबरा गया कि रघु महाराज जी ने ऐसा कहा तो रात ही रात में उसने खूब सोने की मुद्राएं बरसा दी अब तुम्हारे बारिश हुई पूरी मुद्राएं की तो उस समय रघु महाराज जी ने ब्राह्मण देव को कहा यह सब तुम्हारा हिस्सा है लेकर चले जाओ लेकिन धन्य ब्राह्मण देव ब्राह्मण देव ने कहा नहीं महाराज ये सब मेरा हिस्सा नहीं है मैंने तो केवल आपसे एक हजार सोने के की मुद्राएं की कामना की थी हमें तो वो ही चाहिए तो हमें ये शिक्षाएँ कथाओं से मिलती है कि इसी तरह से क्या का शरण जी महाराज जी ने गुरुदेव को कि आपको गुरु दक्षिणा में पारभ्रम परमात्मा चाहिए मैं लेकर आऊंगा इस तरह से अगस्त बाबा के आश्रम पर श्रुति श्रुतिशन महाराज जी प्रभु रामचंद्र जी के संग आ रहे जैसे ही आश, आश्रम आया तो उस समय श्रुतिशन जी ने कहा कि भगवान आप बाहर ठहरिए मैं गुरुदेव को जाकर सूचित तो कर दू तो उस वक्त हुआ ये कि श्रुतिशन जी गए गुरुदेव को नमन किया गुरुदेव ने कहा अरे पापी अरे मूर्ख तू मुझे अपना मुँह क्यों दिखाया तुम्हे तुम्हे अपनी बात याद है ना कि मैंने क्या कहा था कि जब जब तुम परमात्मा को लेकर आओगे ना तभी मुझे अपना मुंह दिखाना बोले लेकर आ गए बोले किसे लेकर आए नात को से लादी से घुमारा आये मिलन जगत आधारा मैं कौशलंदन राम को लेकर आ गया हूँ कौशल्यानंदन राम को उस समय अगस्त बाबा बड़े प्रसन्न हो गए बहुत प्रसन्न हुए इस तरह से शिष्य ने अपने वचन को पूर्ण किया और जब भाव हो जाए चलेगा तो भगवान भी उनकी क्या करते हैं सहायता करते है। देखो करे ना भगवान ने भगवान चाहते श्रुति शरण जी से पहले अगस्त बाबा के पास भी जा सकते थे लेकिन नहीं भगवान बड़े कृपालु है और भगवान सब कार्य करने में संपूर्ण हैं गए इस तरह से वहीं अगस्त बाबा के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने छः दिन बिताए थे और अगस्त बाबा जी ने इंद्र के द्वारा जो दिव्य धनुष था वो भगवान श्री राम को दिया दो तरकस वो दी और रत्न जड़ी तलवार थी वो भी भगवान श्री राम जी को दे दी गई इस तरह से गौतमी नदी की उत्तरी किनारे पंचवटी वहाँ पर जो है पांच वृक्ष और वहीं पर जो है बड़ी दिव्य कुटिया श्री लक्ष्मण जी ने भीत बनाई और वहाँ जो है प्रभु रामचंद्र जी साढ़े तीन वर्षो तक भगवान वहीं रहे थे अब एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मण जी कुछ लकड़ियां आदि लेने के लिए गए और वहीं पर जो है सांप तप कर रहा था अब हुआ यह कि उसे तो पता नहीं लगा कि वो तप किस लिए कर रहा था कि मुझे वो एक क्या होते वो खंडक खड़क खडक प्राप्ति हो जाए खड़क की दिव्य खड़क तो ब्रह्मा जी तो लेकर आ गए थे पर वो तो तप करने में लगा था ब्रह्मा जी बाहरी रख कर चले गए उस समय वो प्राप्त हो गया लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी को लकड़ियां तो वैसे ही काटने थी तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो कुछ तो हथियार मिल गया लकड़ियां काटने में आसानी हो जाएगी तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने वो पकड़ा खड़क और जैसे ही टैनी को काटना चाहा तो उसकी लाइन में जितनी योजन दूर की जगह थी वो तो सब कट गई तो वो साम भी जो था ना उसके भी दो हिस्से हो गए तो इस तरह से हुआ क्या तो अपने बेटे शाम को खोजती भी आ रही थी कौन सूर्यपंखा जब खोजती खोजती आई उसने अपने बेटे के मृत्यु शरीर को देखा कि मेरे बेटे को किसने मार दिया इस तरह उस वन में घूमने लगी तो उन्हें राम जी दिखलाई दिया अब जब राम जी दिखलाई दी तो राम जी पर ये क्या हो गई मोहित हो गई इसने अपना रूप बदल लिया राम जी को देखते जा रही पर राम जी अपनी पत्नी को देख रहे थे तो उस समय सूर्य ने कहा कि मैं कई वर्षों से घूम रही हूँ पर मुझे अब तक मेरे योग्य वर नहीं मिला जबकि शादी अब हुआ ये कि तुम मिले हो मुझे पर तुम्हारे अंदर भी एक कमी है क्या कमी है तुम काले हो पर हो बड़े दिल वाले रामदीन का देखो तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो मेरी तो पत्नी मेरे संग है हाँ मेरा भाई जो न वो भी विवाहित है पर उसकी पत्नी घर में वो अकेला है तुम उसे अपना पति बना लो अब ये चलेगी किसके पास लक्ष्मण के पास, पास चलेगी लक्ष्मण जी ने कहा मेरे चक्कर में तो पड़ी मत मैं सेवक हूं मेरी पत्नी बनने से क्या होगा तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा उन्होंने राम जी के पास भेज दिया अब तो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण दिखा दे अपनी करामत जब पुल लक्ष्मण जी के पास गई तो उस समय लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान उसके स्तन को काट दिया अब ये नट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 तब तो वैराग्य तो जागा पर थोड़ी देर के लिए जागा फिर रावण ने विचार किया देखो अब मैं इसका भजन तो कर नहीं सकता हो ही भजन नहीं तामस दिया तो इन्हीं के हाथ से मर जाता हूँ वही ठीक रहेगा इस तरह से रावण को वैराग्य हो गया था कि राम स्वयं कौन है भगवान है उस समय रावण जो है अपने मामा मरीषी के पास गए और कहा कि मामा तुम में एक ऐसी शक्ति है कि तुम किसी भी पशु का रूप धारण कर सकते हो तुम सोने का हिरण मिल जाओ सीता जी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगी राम जी तुम्हारे पीछे भागेंगे और उस समय में, उस समय समय में वो तुम्हें जब बाण मारेंगे तुम हाय लक्ष्मण के के चिल्लाना जब लक्ष्मण जी जाएंगे कुटिया खाली होगी तो मैं सीता का हरण इसने मना कर दिया हमारी चीना कि तुम राम की महिमा को नहीं जानते बगैर नोक के बांध से सोच दूर उठाकर इन्होंने मुझे फेंक दिया राम ने, ने कहा ठीक है तो वो तो मेरे हाथ से ही मर जा तो उस समय जो है वो इस मरीची ने सोचा कि इसके हाथ से मरुज सोचा राम के हाथ से ना मर जाओ मरीच ने सोने का हिरण बनकर चला गया सीता मैया इस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम जी को कहा मुझे हिरण चाहिए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 तो गीतराज जटायु उसकी मूर्छा खुलने की इंतजार कर रहे तो थे जैसे रावण की मूर्छा खोली तो उन्होंने तलवार से गीतराज जटायु के पंखों को काट दिया उन्हें घायल कर दिया यानी कि इस पर इतना घायल कर दिया कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे इस तरह आकाश मार्ग से गीतराज जटायु नीचे गिरे अब वहाँ जब लक्ष्मण जी गए राम जी ने देखा तो अब शकुन होने लगा राम जी को और दोनों भैया जब कुटिया पर आते हैं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 तो उस समय जटायु जी ने कहा नहीं प्रभु अब मुझे जाना ही पड़ेगा अब गीद्रा जटायु की गोद में भगवान की गोद में और जिसको भगवान गोद में ले ले उसको कौन नाश करने वाला इस तरह से हुआ यह कि गिदरा जटायु जो है उनने भगवान रामचंद्र जी की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और भगवान रामचंद्र जी ने गिदरा जटायु का अंतिम संस्कार किया प्रसंग आता है कि एक समय दशरथ जी महाराज जी देव सभा में स्वर्ग में थे उस समय शनि महाराज जी की आँखों पर पट्टी बंधी थी अब हुआ यह कि जब शनि आँख शनि महाराज जी की आँख पर पट्टी बंधी थी तो उस समय दशरथ जी मुस्कुराने लगे इनकी आंख पर पट्टी क्यों है खोलो इनकी आंख की पट्टी बोले महाराज शनिदेव है अगर जिस पर दृष्टि डालेंगे उनका तो नाश हो जाएगा दशरथ जी ने कहा नहीं हटाई इनकी पट्टी तो जैसे ही शनि महाराज जी की पट्टी हटाई शनि महाराज जी ने जब दशरथ जी पर दृष्टि डाली उस समय महाराज दशरथ जी स्वर्ग से नीचे गिरे अब जब दशरथ जी स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे उस समय गिर जटायू ने दशरथ जी को संभाल लिया था तो उस समय दशरथ जी ने कहा कि हे hey जटायु राज आप हमसे वर मांगिए आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है अब जटायु जी ने कहा देखो हमारी एक ही इच्छा है वो इच्छा है कि कोई मनुष्य का मुझे पुत्र मिल जाए और जो मेरा अंतिम संस्कार कर सके जब मेरा समय हो तो महाराज आप ऐसा करें कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा बाप मुझे गोद दे दे रहा अब दशरथ जी ने कहा होते तो नहीं है चलो इनका मन रखने के लिए हाँ कहने में क्या कौन सी दिक्कत है तो बोल दिया हम देंगे इस तरह से जब राम जी का जन्म हुआ था अवतार हुआ था उस समय गीधरा जडायु जी अयोध्या आए थे तो सब अयोध्या वासी बड़े भयभीत हो गए ये क्या हुआ ऐसी खुशी के खुशी के घड़ी में मांसारी पक्षी ये तो अब शकुन है तो समय दशरथ जी महाराज जब तैयार हो गए अपने बेटे को जटायु जी को देने के लिए और वहां देव ऋषि नारद जी आ गए देव ऋषि नारद जी ने गिदराज जटायुओ से पूछा कि आपका कैसे आना हुआ जटायु जी ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को लेने के लिए आया हूं तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि क्या तुम्हें तो मनुष्य के बच्चों को पालने आता है बोले नहीं तो बोले भाई तुम कैसे उसे पालोगे बोले मुझे दशरथ जी ने वचन दिया तो देव ऋषि नारायद जी ने पूछ लिया जटायु से कि तुम्हारी इच्छा है क्या तो उस समय गिदरा जटायू ने कहा मेरी इच्छा यही है कि मेरा जब अंतिम समय आए तो मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करे तो देव ऋषि नारायद जी ने कहा आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी आप अपने बेटे को यहीं रहने दीजिए जब आपका समय आएगा तो उस वक्त आपका पुत्र ही आपका अंतिम संस्कार करेगा इस तरह भगवान रामचंद्र जी ने गिदरा जटायु का अंतिम संस्कार किया बोला भक्त वस्तल भगवान की जय आगे भगवान बड़े तो एक राक्षस था जिसका नाम था कदम ये कदम जो था इसका मुंह आंख सब पेट में ही था और इसकी जो भुझाएं थी वो आठ मील लंबी थी इसने राम लक्ष्मण को क्या किया पकड़ लिया उस समय भगवान राम लक्ष्मण जी ने अपनी तीक, की तलवार निकाली इसकी भुझाओं को काट दिया अब महाराज हुआ ये कि ये राक्षस कैसे मर सकता अगर खड्डा खोद कर इसको दफन कर दिया जैसा जमीन के अंदर तो उस समय खड्डा खोदा इसको दफन कर दिया उस समय जब इसने अपने शरीर का त्याग किया तो एक सुंदर गंधर्व के रूप में यह आ गया अब इसने भगवान को नमन किया कि प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु आप यहां से जाइए आप मतंग ऋषि के आश्रम पर जाइए ऋषि वर् तो चले गए उनकी भक्त सबरी है जो आपका कई वर्षों से इंतजार कर रही है। प्रभु आप शबरी पर कृपा करें और शबरी आपको बांद्रों के राजा सुग्रीव का पता बताएगी इस तरह से नमन करते हुए वे, वे विद्याधर लोग को चला गया दूसरे दिन भगवान राम लक्ष्मण आके बढ़े तो आगे गए पंपा सरोवर और वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था तो भगवान किनके भवन में गए शबरी के भवन उस समय सबरी बड़ी भावक हो गई सबरी क्या करती थी नित्य फूलों का फूलों से अपनी कुटिया को सजाती थी और जो रास्ता था ना उस रास्ते पर फूल बरसाती थी कि मेरे प्रभु यहाँ से आएंगे आज सबरी मैया की भक्ति सफल हुई प्रभु रामचंद्र जी ने माँ सबरी को अपना दर्शन दिया उस समय भगवान ने सबरी के झूठे बेर का है। तो लक्ष्मण जी कुछ मुंह चलाकर देख रहे थे तो हमें इस कथा से ये शिक्षा से शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान भगवान किसी कोई नहीं करते हैं, सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं, भगवान ने गीता में कहा ना कि अर्जुन ना तो कोई मुझे प्रिय है, ना तो कोई अप्रिय है, मुझसे जो जैसा प्रेम करता उससे मैं वैसा ही प्रेम करता हूं बोला भक्त वसल भगवान की जय इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को निवेदा भक्ति का उपदेश दिया तो निवेदा भक्ति के अंदर सबसे पहली भक्ति बताई मेरे भक्तों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग और प्रेम तीसरी भक्ति अभिमान रहित तो होकर गुरु के चरणों चरण कमलों की सेवा करना चौथी कपड़ छोड़कर मेरे गुणों का गान करना मेरे नाम का जब करना पर कपट छोड़कर पांचवा जो वेदों में प्रसिद्ध बातें हैं उन पर चलना छठा इंद्रियों को अपनी काबू रखना सातवा जगत को राम में देखना आठवा जो कुछ जो कुछ जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना नौवा सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्तलाप करना एक सरलता रहना इजी रहना और दूसरा सबके संग अच्छा बर्ताव करना कपट रहित कपट नहीं होना चाहिए अपने मुफाद के लिए कोई कार्य किसी से नहीं करना और हृदय में, में मेरा भरोसा रखना इस तरह से सुंदर ज्ञान का जो है उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी मैया को दिया और सबरी मैया ने जो है अब जो बांद्रों के राजा सुग्रीव उनका पता पता है कि आप ऋषि मुख पर्वत पर जाइए वहीं अपने छह मंत्रियों के संग सुग्रीव रहते इस इतना सबरी मैया ने भगवान राम को देखते देखते अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया भगवान की जय अब राम जी आगे ऋषि मुख पर्वत की ओर जा रहे हैं जहां बांद्रो के राजा सुग्रीव रहते थे सुग्रीव ने जब देखा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 तो पीछे देखा सुग्रीव आ गया अच्छा तू भी आ गया। तो उस समय बाली ने कहा तो ऐसा कर तू यहीं ठहर। मैं इस गुफा में जाता हूं अगर मैं पंद्रह दिन में लौट कर नहीं आया तो तू समझ लेना क्या हुआ अब यहां पंद्रह दिन अरे पंद्रह दिन की जगह एक वर्ष हो गया पर बाली लौट कर नहीं आया उस समय रथ की धार बेहने लगी तो सुग्रीब को ऐसा लगा कि मेरे भाई को उस राक्षस ने मार दिया है। तो उसने एक विशाल पहाड़ की शिला थी वो उस गुफा के दरवाजे पर क्या रख दिया अब हुआ यह जैसे ही सुग्रीव आया और सुग्रीव ने कह दिया भाई हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे भाई बाली मारे गए उस समय जनता ने कहा भाई सीट तो खाली रहनी नहीं चाहिए तू ही सीट पर बैठ जा और वहां एक वर्षो के बाद जब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 तो राम जी के नेत्रों से क्या हुआ आंसू आ गए उस समय राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारे हूं बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शये ना उभर ही प्राण मैं बाली को एक बाण मारूंगा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 गोल आकार के वृक्ष वृक्ष थे भगवान ने उसी पर अपना बाण छोड़ दिया भगवान के राम जी के बाण पूरे गोल आकार में घूमा उन वृक्षों को चीरता हुआ पाताल लोक में चला गया पाताल लोग से घूमता हुआ एक घंटे में भगवान के तरकस में आ गया अब जो है न को विश्वास हुआ कि अब ये मार सकते हैं यह अब भगवान रामचंद्र जी ने भेजा इसे जा बाली लड़ने के लिए जा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो हुआ ये कि सुग्रीव गए बाली को युद्ध के लिए ललकारा अब जब बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उस समय हुआ ये कि बाली आ गया और राम जी छुप कर खड़े थे कि मौका मिले तो मैं बाढ़ मार दू अब जब इन दोनों में युद्ध होने लगा तो राम जी समझ ना सके कि मेरे वाला कौन सा पराया कौन सा आएगा इसलिए भक्त के गले में कंठी होनी चाहिए शिका होनी चाहिए ताकि हम थोड़े अलग से नजर आए ताकि भगवान को पहचानने में आसानी हो जाए तो इस तरह भगवान नहीं पहचान सके दोनों को कि अपना कौन और पराया कौन है अब तो बाली ने धे अगड़ा धे अगड़ा हुआ क्या मार खाई इसने और भगा उस समय इसने राम जी से जाकर कहा कि पिटवाना ही था तो मुझे भेजा क्यों तो राम जी ने कहा मैं समझ ना सका कि मेरा कौन और पराया कौन राम जी ने से क्यों नहीं मारा बाली को पहले क्योंकि जब सुग्रीव ने अपने भाई का परिचय दिया था क्या बोला था कि हम दोनों भाइयों में इतनी घनिष्ठ मित्रता है जिसका वर्धन नहीं किया जा सकता तो भगवान ने सोचा जब इतनी घनिष्ठ मित्रता है अगर मैं बाली को मार दूं तो कई ऐसा नहीं मुझसे गिलानी करने लग जाए इसलिए भगवान ने बाली को छोड़ दिया था ये भी कारण है अब जब ये रोता चिल्लाता आया उसने तो कहा प्रभु वो मेरा भाई नहीं है वो मेरा शत्रु है तो राम जी ने कहा ठीक है जो मेरे भक्त का शत्रु वो मेरा शत्रु पेनादी जय माला जा अब मैं रक्षा कर अब मैं मारूंगा सुग्रीव फिर गया बाली को ललकारने के लिए उस समय बाली लाल पिला गया मुर्ग फिर आ गया उस समय तारा ने बाली को समझाते हुए कहा है कि मैंने पुत्र अंगत से सुना है कि दो अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण इन की घनिष्ठ मित्रता हो गई है वो इन्हें सहायता कर रहे हैं इसलिए आपका जाना ठीक नहीं है उस समय सुग्रीव ने कहा कि मेरा तो राम जी से कुछ लेना देना नहीं है और जहां तक राम का प्रश्न है मेरी उससे कोई शत्रुता नहीं है इसलिए मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे तो पत्नी, पत्नी ने मना किया फिर भी बाली गया अब की बार बाली ने कहा कि इसको ठोसा नहीं मारूंगा पकड़ लूंगा और पकड़ के रगड़ दूंगा मैं हाथ से पर कर रगड़ दूंगा पहले ठोसा मारा था इसे निकल गया या गया अब तो रगड़ दूंगा इतने में महाराज हुआ ये बाली घबरा बाली जब आया सुखद्रीब घबरा दोनों में युद्ध हुआ और प्रभु रामचंद्र जी ने बाण उठाया और बाली की छाती पर मार दिया भक्त वस्ल भगवान की जय अब भगवान श्री रामचंद्र जी सामने आ गए और बाली भगवान से झगड़ने लगे तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि भगवान से झगड़ने वाले तीन लोग हुए हैं फिर इसको थोड़ा बंद कर दो तो फिर बाद में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो हुआ ये कि भगवान से लड़ने वाले तीन लोग हुए काली बाली और बली बाली ने कहा धर्म हेतु अवतार गोसाई मारियो मोही व्याद की नाई मैं बेरी सुगरी प्यारा अवगुण नाथ मोहे मारा बोले आप तो धर्म के हेतु है धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है गीता में क्या कहते हैं भगवान यदा यदाई यदा यदा धर्म से आप तो धर्म के अवतार है लेकिन आपने तो अधर्म कर दिया मुझे कैसे मारा व्याद कितना पशु की तरह मारा आपने अधर्म किया प्रभु क्या कह रहा है किसे कह रहा है राम जी को कह रहा है कि आपने अधर्म किया राम जी ने कहा अच्छा आपने अधर्म किया तो राम जी अब उसको ज्ञान देंगे राम जी कहते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनवसट कन्या समी इनही कुदृष्टि बिलोकही जोही तहिवद पाप नहीं होई तूने अपने छोटे भाई की बीवी को अपने पास रख लिया जो बेटी बेटी व कुदृश्य जो कि तुम्हारी बेटी के जितनी जैसी है बहन की जैसी है तूने धर्म किया इसलिए मैंने तुझे दंड दे दिया मैं छत्री हूं मेरा कर्तव्य है दंड देना और तू एक पशु है बंदर है मैंने तुझे मारा इस तरह से बड़ा सुंदर जो है ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया उस समय बाली महाराज जी को दि, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और बाली ने प्रभु रामचंद्र जी से कहा प्रभु आप जो है वो मेरे पुत्र पर अपनी कृपा रखना तो अंगत का हाथ राम जी के हाथ में थमा दिया और जो उनके गले में दिव्य माला थी वो अपने भाई सुग्रीव को दी और बाली ने वीरगति को प्राप्त कर लिया परमधाम को प्राप्त कर लिया बाली की पत्नी तारा रो रोकर विलाप करने लगी उस समय भगवान रामचंद्र जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया भगवान राम कहते हैं छीती जल पावक गगन समीरा चीती जल पावक गगन समीरा पंच अति अधम शरीरा पंच अति अधम शरीरा जो गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि शरीर नाशवन है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को उठा कर नए वस्त्र को धारण करता है इस तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता हैगा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 तो लक्ष्मण जी ने